कर नहीं सकते चाहे हंसो चाहे हो उसी में चक्कर काटो इसी तरह से ये संसार चक्र में चक्कर काट रहे चाहे हंसो तो चक्कर काटो रो तो, तो, तो चक्कर काटो या फिर संसार चक्र धुलू की तरह से ये संसार जो है ये और भी तरह से संसार बड़े प्रकार से तनाम चक्कर जो है बोलते हैं तो बड़े भाव पाए सतकार विनय प्रयास हो भव गंगा बिना प्रयास के भव में है नष्ट हो जाता है समाप्त हो जाता है इसे छुटकारा हो जाता है संत संग्रह अपवर्ग कर कामी भव कर अंत ये सिद्धांत है भगवान कोई सिद्धांत बताते हैं बस इतनी तो कम से कम तमाम अध्यात्म विज्ञान आदे बहुत गंभीर ज्ञान की बातें न समझ में आने तो ये पहली शिक्षा यही है भगवान यहाँ बताते कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कि संत संघ अपवर्ग कर संघ जो है अपवर्ग अपवर का पंथ है अपवर्ग मैंने परमार्थ का परमात्मा की प्राप्ति का मुक्ति का मार्ग जो है क्या है सत्संग है अब आगे आगे के पीछे जब वो सभी से मिले थे भगवान तब तो वहां जब भक्ति का बताया तो सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी बताई प्रथम भगत संतन कर संगा मान सत्संग जो है तो भक्ति का प्रथम द्वार है जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा किला हो या बहुत बड़ा भ्रमण हो तो उसमें कई द्वार एक के बाद एक हूँ उसमें पहुंचने के लिए मंदिर के अंदर सहला द्वार सत्संग तो प्रथम भगत संतन कर शंगा नहीं करेंगे तो फिर ये सब अध्यात्म जो है दूर रह जाएगा इसलिए सत्संग करने के लिए क्या करना पड़ता है कुछ समय निकालें कुछ शक्ति लगाएं, कुछ ढंगी खर्च करें कुछ और भी इस प्रकार के जो है की आवश्यकता पड़ती है वो भी करें जैसे कष्ट उठाए ये भी सब करने पड़ते हैं और किसी के शरीर का आराम सबसे बड़ी चीज सब तो है आराम से पड़े सबसे अच्छा तो सत्संग अब सत्संग तकली दिखाने को तैयार है तो इस प्रकार के लिए सब सत्संग के लिए सेक्रीफाइस जब कुछ करेंगे तब ये सत्संग आए और तो सत्संग कास्ट होगा तो फिर आगे फिर एक मनो अब एक रास्ता पकड़ लिया एक दो कपड़ में आ गई उसी के सहारे आगे करते चले जाएंगे तो आध्यात्मिक विकास होता चला जाएगा भगवान तो कहते हैं बिना प्रयास को ही बहुत होंगे बिना प्रयास के सत्संग आ गए अब संतों का जो वातावरण है वही आपको धीरे धीरे करके अब परमार्थ की ओर लेकर चला जाएगा आपको विपट पानी नहीं होने देगा, कुमार में नहीं जाने देगा जहाँ कहीं गलत रास्ता जीवन का आएगा तो वो सब संत लोग आसपास के जितने सत्पुरुष हैं वो तो सब उसको संभाल लेंगे वो कभी भी गर्भी नहीं आने देंगे लोगों के बीच बीच में अब संतों के बीच में अगर कहीं किसी के मन को में कोई काम उत्पन्न हो तो उसके कारण से वो कुछ तो समय क्षमतों के बीच में रह करके जीवन भ्रष्ट जीवन, जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो वो सर उस वातावरण में चलेगा नहीं होने नहीं पाया था निर्दानी हो वो उसको कैसे जरा चाहाना तो हो जाए ये इस प्रकार से कहते हैं कि इसमें तो वो जैसे नदी की धारा है उसमें उताल दो नाव को तो धारा हमें ही दाये गई चली जाएगी उसमें फिर उसमें कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं कि जब लगाओ तो उसको संस्कार करें वो घर तक चले तब यात्रा हो उस नाव में नदी की नाव पड़ी हुई है आज जब जा रहे वो अपने ऐसी सत्संग अध्यात्म की धारा है एक बार उसमें जीवन की नाव बढ़े वो अपने आप भी चली जाएगी अंत तक पहुंचा इसलिए कहते तो संघ संघ अक वर्ग कर और काम भरोकर कम हो और कामी घरों पर जो लोग काम प्रौदारी इंद्र विकारों में पड़े हुए हैं संसारी लोग हैं उनका साथ करेंगे तो बस फिर वो जो है भवकर कम वो संसार के फंसाते चले जाए फसाते चले जाने फसाते चले हैं और संसारी व्यक्तियों का साथ करो तो क्या शिक्षा देंगे हम सबको एक तरीका जो कहीं इस प्रकार का आजकल यह आज आप चलाएं आपको नहीं मालूम होगा कि ये चीज तुम बनाओ और बनाओ को तो इसमें बहुत फायदा है खाली डिमांड हो और इसमें तो मुश्किल बात नहीं और कैसा पैसा न हो तो मशीनरी तो तो के तुम को तो उसके पास खड़ा अपना लगा दिया और दूसरे ने लगवा लिया है और उसके बाद जब खरीदने के माल करते रखा रहता है उठा लेंगे रखा जाता है मिलेंगे जल्द ही चलते आएगा बस आगे अब उचार जब फट गया खड़ा रहने तक फंसा दिया फंसा दिया लोग दुनिया में शिकायत दूसरे की जाए तो करते रहती है कि क्या हटा लोगों ने फंसा दिया आप दिया का है। प्रकार, प्रकार प्रकार, बताया के के नाना नाना माने जाल बहुत कोई कार देता कहीं कैसे फसा देता एक व्यक्ति ने बताया आज क्या बताना हमें फसा दिया क्या फंसा दिया एक व्यक्ति निराश होने लगा हम बहुत अच्छा व्यापार बताया कैसा कि जो सीजी दवाइयां आती है उसमें बहुत बड़ा एक हजार बना बच्चा खतरा है उसने क्या है लेकिन छप करके सब चाहिए से काम करो नहीं होगा तो कहीं मिले कहाँ वो दवाई हम जो सब दिक्कत देखते कहीं जो वो डिजी है नहीं उसकी अंत में देंगे उसमें वैक्सीन दिए आज और दिखे कहा दुकाने वो ले गया वो सब ले लेंगे अंधेरी बात उसने कर दिया इस प्रकार से लेकर के सब जगह जाकर उनको सप्लाई किया देखा और फिर एक के उसके हो गए भी शकों बिना उसके पैसे भी हो गए लेकिन बस उसके बाद में कहा कि देखो अब ये किसी को बताना नहीं कि हमने तुमको ये दिया अगर तुमने कहीं बताया तो बस तुमको तो देखा कि हमारे पास क्या है ये केवल क्या सही नहीं है हमारे पास ये ही है कट्टा ये ही हमारे पास है बिखड़िए स्तर भी है तो जिंदा नंद अब बता अब हम उसको छोड़ भी नहीं सकते अगर हम छोड़ करके खा दें कई तो भाई या हम ये नहीं धंधा करना चाहते हम अपने मजदूरी कर लेंगे तो नहीं छू सकते जा नहीं सकते और करना पड़ेगा ये क्या हो गया आप काम ही भाव कर कम भेजे इतने जार हैं जिनमें लोग तरह तरह से फंसते हैं इसलिए किसके संपर्क में आ रहे हैं कौन व्यक्ति किस प्रकार का है सावधान रहें और देखते हैं कि दोनों में से ज्यादा आकर्षक संसारी व्यक्तियों का साथ लगता है वो बड़ा प्रलोभन दिखाते हैं जब फंसाते हैं, हैं तो बिना प्रलोभन को थोड़ी हैं जैसे वो मछली को पकड़ने वाला बैठता है जब तो वो बिना उसमें कीड़ा पाने थोड़ी मछली पकड़ जाएगा तो वो सब के सब्जें फंसाने के लिए कुछ न कुछ लालच लालच के बसबे के पश्चात तो लोहन में लालच वो सब देते रहे लेकिन यहाँ पर सत्संग में यहां पर लालच नहीं है जो लालच है उसको मिटाने के लिए शिक्षा की लालच में मत करो कामना मत करो कामना ही तुम्हारे लिए जंजाल है अब देखो इस प्रकार की स्थिति तो आती है तो दोनों के रास्ता बिल्कुल विपरीत नहीं दूसरे एक सकाम मार्ग है कामना ही कामनाओं वाला जीवन है और दूसरा कामना के त्याग का मार्ग सत्संग में जाएंगे एक कामना का त्याग काम शब्द बोल करके कामना को बोल दिया एक तो कामनाओं वालाओं का मार्ग है जो कामना से ग्रसित है सकाम जीवन जीने वाले हैं और सत्संग मार्ग निष्काम यहां निष्काम तय की शिक्षा है निष्कांता के शिक्षा के मानने लिये परमात्मा को प्राप्त करने की कामना न करो ऐसा नहीं है यहां निष्कामता के माने है परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करो वो तो निष्कामता है लेकिन संसार के विषय भोग धन संपत्ति इन सबकी कामना न करो इसलिए संतसंग अपवर्ग कर कामू भव कर कम करो बस ये जो मार्ग है एक प्रेय मार्ग एक श्रेय मार्ग ये पहला वाला जो मार्ग संतसंग अपवर्ग कर श्रेय मार्ग है और कामी भाव कर पंथ बने प्रेय मार्ग है प्रे मार्ग के मन प्रिय लगने वाला है मन को तो अच्छा लगेगा यही जो संसारी लोगों का रास्ता तरीका है अच्छा यही लगेगा मन को भाएगा यही इसलिए भागते हैं उसी तरह लेकिन जो जो बुद्धि मन नहीं बल्कि बुद्धि प्रधान है विचार कर सकते हैं वो देखते हैं कि अच्छा तो जरूर लगता है ये लेकिन ये हानिकारक होगा बुद्धि अगर इस प्रकार से है तो वो और सावधान होकर के वो हो उनमें कुछ नहीं करते सब खंड में जाते हैं बुद्धि स्त्रेय को बताती मन प्रे की तरफ भागता मन प्रधान हुआ तो व्यक्ति तो प्रेय के जाल में फंस के संसारण फंस जाएगा बुद्धि स्त्री की तरफ ले जाती है जा विचार करेंगे तो किस में अपना कल्याण नहीं देते आज छोटी छोटी बातें देखते हैं जैसे खाने को कुछ मिला तो जि स्वादिष्ट देखेगी स्वाद है कि नहीं और तो स्वादिष्ट लगा तो मन चाहेगा और खा लो और खा लो और खा लो वो थक मिलेगा और बुद्धि क्या करेगी कि जिब्बा तब तो ज्यादा हो गया अब मरना होगा और खा लो तब जैसे बुद्धि ज्यादाती रहती है बुद्धि जो है वो प्रेम की तरफ ले जाती श्रेय की तरफ ले जाती है तो ये कहते हैं प्रताप ग्रह है, सत्संग ग्रह श्री का मार्ग है और ये कामी भवकर पंथ ये प्रिय का मार्ग है ये दोनों अलग अलग मार्ग है कठोरपिषद तो में ये यमराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने जीवन के जो दो रास्ते हैं ये दो रास्ते जब आप अपने जीवन में बाल्यकाल से युवा काल में जब आगे जैसे ही बनेंगे तो आपको जीवन जीने के दो रास्ते मिलेंगे एक प्रिय मार्ग मिलेगा एक श्रेय मार्ग मिलेगा और संसार में मध्य प्रतिशत क्या निन्यानवे प्रतिशत व्यक्ति जो है मार्ग की तरफ ही ठाकते इसलिए भीड़ लगी होती एक आध कोई व्यक्ति जो है उसमार्ग की तरफ जाता है एक तो आद जिस मार्ग की तरफ नहीं जाते जैसे छात्रकाल में देखो बच्चों को है तो ज्यादातर बच्चे कैसे होंगे खेलने वाले गिरबस्ती करके उनको के लिए बैठा दो तब लालच पियो डांटो फटकारो तब पढ़ेंगे अधिकांश ये लेकिन उनमें हजारों में से कोई एक छात्र ऐसा आ जाता है सिखाई पड़ता है जो उसको मना करो न पढ़ो तब भी वो पढ़ेगा बिंदात उसको चाहे इतने आकर्षण दिखाओ खेल खिलौने दिखाओ दुनिया भर के कितने भी आकर्षण हो उसे कोई आकर्षण आकर्षण नहीं उसको कोई कोई इस प्रकार का हो जाता है ऐसे संसार में अध्यात्म के तरफ श्रेय मार्ग की तरफ कोई कोई विल्मी जिनकी की बुद्धि प्रारम्भ पूर्व का कुछ है तो सत्संग उनको प्रिय लगता है कुसंग में नहीं जाते सत्संग मिलता कम है ये ये हैत्मिकता वगैरह बताने वाले इन सबको करने वाले दुनिया में बहुत कम मिलते हैं इस मार्ग पर मिले जाने वाले लोगों को प्रेरणा देने वाले बहुत कम मिलते हैं मिलते भी कम हैं और मिले भी तो उसमें संसारी प्रवृत्ति होने के कारण रुच नहीं होती लेकिन मार्ग यही है सत्संग का मार्ग अध्यात्म का मार्ग कल्याणकारी यही है इसलिए कहते कहन संत कल गोविध सुख पुराण सदग्रंथ देखो ये सब इतने प्रमाण देने पड़े मैंने ये बात कुछ है समाज में उल्टी खुशी सी लगती है कि कुसंग का मार्ग है संसारी लोगों का मार्ग है निन्यान व्यक्ति लोग उधर की तरफ हैं लेकिन सख्त बात वो नहीं है रास्ता है वो गलत सही रास्ता सत्संग का ही है अध्यात्म का ही है धर्म का मार्ग ही सही रास्ता है तो कहें संत संत लोग तो संत तो कहेंगे उनका तो रास्ता तो यही है कभी भी कभी मन विद्वान के कविता करने वाले नहीं, जो विद्वान लोग हैं ज्ञानी लोग हैं वो भी वो विध वो भी विद्वान लोग स्मृति वेद वि, इत्यादि पुराण पुराणी सदग्रंथ इनके अलावा और भी जितने भी सदग्रंथ हैं पुराण की त्यागी वीर स्मृति त्याग्रंथ अन्य अन्य शंकराचार्य आदित्य तुलसीदास जी के तमाम ग्रंथ और भी आ गए ये सब सद ग्रंथ हैं वो भी सब ऐसे कहते हैं लेकिन सभी ग्रंथ ऐसे नहीं कहते हैं बहुत से ग्रंथ इस प्रकार के असद ग्रंथ भी हैं जो व्यक्तियों को संसार में फंसाने वाले विषयों में डालने वाले ऐसे भी ग्रंथ बहुत हैं और ग्रंथ उपन्यास कहानियां जिनमें विषयों की कहानियां तमाम उनमें भरी पड़ी हैं वो विप्रिय लगती अच्छी भी और वो दिप्ति बहुत है करोड़ों करोड़ों की संख्या में बढ़ती ज्यादा लोग भी उसी वर्ग के हैं खरीदने वाले भी उसी वर्ग के हैं और उसको छापने वाले बेचने वाले भी उसी वर्ग के हैं, तो ये तो संसार में है ही लेकिन अगर किसी की बुद्धि बहुत देखने लगे है ये संसार में अरे साहब ज़्यादा तो लोग संसार में ही इसमें पढ़ो इसमें अध्यात्म है तो ज्यादातर लोग देखने लगे तो संसारी हो जाता है। रखते में पड़े संसारी ज्यादा लोगों को छपे कैसे ज्यादा तो साहित्यों का सा दिखता है ज्यादा तो उपन्यास मिट्ट है।, तो तो है।, है वो जो थर्ड क्लास साहित्य जाए सबसे आदत वही दिखता है चाहे जितने रद्दी कार्य में छाप दो चाहे जितना ट्रेनिंग मिले अक्षरों में छाप दो वो खुद भी कहेगा वो कोई भी देखेगा तो जाइए तुम्हारी छपाई कैसी है क्या है हाँ सब और जितनी भ्रष्ट साहय है तो उतनी ज्यादा दिखेगा कीमत बहुत दिखेगी इसकी जितने चाहे उतना पैसा लो ये संसार का है इस प्रकार का रवैया इसलिए बताते हैं कि देखो सदग्रंथ देखो सदग्रंथ इसके समर्थन नहीं करेगी इसका इसलिए कहते हैं सदग्रंथ ये सब भी है पुराण है, है जितने सदग्रंथ हैं उनको असतग्रंथ में दिखाई देता है अरे ये सब बड़े बोरिंग है वैसे इंटरेस्टिंग नहीं है तो बोरिंग भले ही हो लेकिन श्रेयकारी कल्याणकारी पहले पहले बोरिंग लगते हैं बाद दारू निकलकर कोसी में आनंद भी तुम मिलता है स्थायी आनंद मिलता व्यक्ति को सम्मार्ग प्राप्त होता शक्ति प्राप्त होती है उत्साह तो आनंद ये सब प्राप्त होते हैं को ये तो भगवान ने बोला अभी कुमार क्या बोलते हैं श्री स्वर तो सुन प्रभु वचन हर सिंह निसारी अनुसारी तो तो जय भगवंत नामय अन गयनी एक नमय जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर यति नागर जय इंदिरा रमन जय गुगर अनुपम अजय नादिशोभाकर ज्ञान निधान मान मान प्रद सुजसपुराण तेज भदय कृत्यनाम सर्व सर्वगत सर्वराल हम तुम दस शिशा तम पीए भी पति कंद दिवजे जदश्री राम मिगंज पर सन्न परिपूरणता मदते ना श्री राम जय जय जय जय जय जय अब ये सनत कुमार भगवान की स्तुति करते हैं अब सनत कुमार तो ब्रह्मस्वरूप है परमात्मा स्वरूप है वेद स्वरूप है वो भगवान की जो स्तुति करते हैं तो हम सब लोगों के लिए प्रकार है ऐसी ही भगवान से प्रार्थना हम भी करेंगे भगवान से जब स्थितियां करते हैं प्रार्थना करते हैं तो ऐसे करना चाहिए जैसा ये कर रहे हैं इसमें क्या बातें हैं दो बातें हैं पहली बात तो ये कि भगवान कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं, उनके स्वरूप, रूप निर्गुण रूप उनका सम्मान करें। भगवान की जितने भी सुंदर गुण हैं जैसे कि भगवान शीघान है जैसे कि भगवान उदार हैं कपाल हैं शोभा मान है, सुंदर रूप है ये सब भगवान के जितने विपुण हैं, उनका स्मरण करें भगवान की जितनी सुंदर लीलाएं हैं उन सबका स्मरण करें और फिर भगवान का हमारे ऊपर क्या स्थित है क्या प्रभाव है कैसे वो हमारे मन को शुद्ध करने वाले हैं हमारे विकारों को दूर करने वाले हैं ये काम को हाथ से छुटकारा दिलाने वाले हैं शांत प्रदान करने वाले हैं आनंद देने वाले हैं सब स्मरण करें ये भगवान की प्रार्थना है और फिर अंत में भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान हमको भक्ति प्रदान करो ये तो भगवान हमको अन्य भक्ति प्रदान करो ये अंत में प्रार्थना भगवान से ये करें बस ये इतनी बातें इसमें किसी भी प्रार्थना में इतनी मुख्य बातें हैं वो सब इसमें भी और भी जितनी प्रार्थनाएं देती है बहुत से अंतरिक मानस प्रार्थनाएं आती है लेकिन इतनी बात नहीं सुन कहीं भी प्रार्थना में कोई ये नहीं मानता कि हे भगवान हमारे एक ही पुत्र है उससे कैसे काम चलेगा एक और पुत्र तो होना चाहिए ये कोई भगवान से प्रार्थना करने में बात है ये तो पुत्र सूत्र प्राप्त होते रहते हैं प्रारंभ के बल से और बिना भगवान से मांगे भी मिलते रहते हैं ये तो संसार जाल में फसाने वाला चक्कर तो चलता रहता है ये कोई तो तो भगवान से मांगने की चीजें तो भगवान से तो मांगो भगवान से भक्ति धन मांगना देव जीवन मांगना परिवार मांगना ये सब भगवान से कोई मांगने की चीजें नहीं ये ना समझी की सब बात है ये सब तो फंसाने वाली है ये सब राम कृपा ये सब राम भगत के बाद कहानी संत सुर मुनि अवराधक ये सब को गिनाया सबके साथ धन संपत्ति परिवार ये वो राज्यवाज ये सब क्या है ये सब राम भगती के बाद अब भगवान की भक्ति में जो बाघात आने वाले भाई भगवान से मांग भाई कैसी सुंदर बुद्धि है इसलिए कहते हैं कि भगवान से क्या मांगते हैं दुपरिश्वि कैसे भगवान के स्मारण करते हैं प्रार्थना करते हैं तो सुन प्रभु वचन हर संचारी भगवान की बात सुनकर के करके मुनिओगे ये बड़े प्रसंग और पुल पीतन अस्तित्व अनुसारी बड़े प्रसन्न प्रसंग गदगद करके के भाव से भगवान की स्तुति करने लगे स्तुति में क्या कहते जय भगवंत हे भगवान आपकी जय हो अनंत हे भगवान आप अनंत है देश काल आतीत है देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है इसलिए अनंत है आप अनंत है हैं, है अनय आमय मैने रोग यह विकार तो आप जो है अनामय हैं, मैंने अदित आचारि विकारों से आप रहित हैं अन्य निष्पाथ परम पवित्र हैं अनेक एक आप यद्यप है एक हैं, लेकिन आप ही अनेक रूप धारण कर लेते हैं इसलिए अनेक भी हैं एक भी है और करुणामय आप करुणा में जो निर्गुण निरातार ब्रह्म है वो एक है सगुन सातार रूप जब धारण कर लिया ब्राट धारण कर लिया नाना रूप धारण कर लिया तो सगुण निर्गुण दोनों दूर की प्रार्थना करते हैं जय निर्गुण जय जय गुण सागर हरे भगवान आप निर्गुण हो गुणातीत हो आपकी जय हो और फिर गुण के सागर भी हो सगुण रूप भी आप हो उसकी भी जय जय बोलते हैं तो सुख सुंदर अति नागर आप सुख के धंदे हैं मन सुख निधान है सुख के समुद्र है और सुंदर भी है अत्यंत सुंदर है अति नागर नागर के मन चतुर आप बहुत चतुर हैं, ज्ञान है बुद्धिमान है अति नागर और जय इंद्रमन और इंदिरा रमन लक्ष्मीपत भगवान आपकी जय हो जय बुद्धर, पृथ्वी की भार की रक्षा करने वाले भाव उतारने वाले और पृथ्वी की रक्षा करने वाले आप है आपके समान दूसरा कोई नहीं एक दृति आप हैं ऐसे करके अनुपम हो और फिर अज माने जिसकी उत्पत्ति न हो जन्म न हो वो अज है आप अनादि हैं आपका कोई आदि नहीं उत्पत्ति नहीं है उसकी आप अनादि हैं शोभाकर अत्यंत शोभा के निधान है बहुत ही सुंदर है इसलिए शोभाकर है ज्ञान निधान आप ज्ञान के निधान है माने परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है इसलिए ज्ञान निधान अमान माने आपको कोई अपना मान अभिमान नहीं अहंकार नहीं अभिमान नहीं स्वयं तो मान रहे से और मान प्रद दूसरों को मान देने वाले जिसे भगवान के सामने शरद कुमार आए तो सनत भगवान ये नहीं चाहते कि हम भगवान हैं, है। अशरत कुमार हमारी वंदना करें तो ऐसे आप तो अमान है और स्वयं शनत कुमारों की वंदना करते हैं तो ये दूसरे को मानप्रद दूसरे को सम्मान दो ये संतों के भी लक्षण है भगवान के भी लक्षण है आगे चढ़कर भी यही लक्षण भगवान बता देंगे संतों के भी यही लक्षण तो मान प्रद जब लक्षण बताएंगे तो वहां क्या कहते हैं सबई मानप्रद आप हमानी ये संतों का लक्षण है वही भगवान को कहते हैं अमान स्वयं है और मानप्रद दूसरों को सम्मान देने वाले पावन सुजस आपका यश है परम पवित्र यश है पुराण वेद वग ये सब वेद प्राणिक इत्यादि अच्छा सब कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे है आप सुंदरेश वाले हैं आप चरित्र बहुत सुंदर है यशस्वी है आप के मान है तत्व्य आप तत्तव्य हैं तत्व की ज्ञाताएं और कृतज्ञ आप कृतज्ञ में आपका कोई उपकार करे आपके साथ में तो आप उसके प्रति आभार व्यक्त करने वाले हैं कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कृतज्ञ हैं जैसे दानड़ो ने, आलुओं ने आपकी सहायता विधि में की उनके प्रति आपने अपनी कृतज्ञता दिखाई तो आप तो कुछ कृतज्ञता भी गुण है तो आप कृतज्ञ हैं और अज्ञान का विनाश करने वाले गुण है भगवान का मैंने जब भगवान के संपर्क में आ भगवान का स्मरण करे चिंतन करे ध्यान करे तो भगवान अज्ञान का नाश करते हैं अज्ञता भंजन नाम अनेक तो अनाम आपके नाम अनेक हैं, लेकिन आप है हनाम हनाम माना परमात्मा का कोई तो नाम नहीं नियम ये है कि जिसका कोई रूप होता है उसी का नाम होता जैसे मिट्टी का एक पात्र बनाया तो एक रूप बन गया अब रूप बन गया तो उसका एक नाम बन गया ये घट है और उसी मिट्टी का एक दूसरे प्रकार का आकार दिया तो उसका घट जैसा आकार उसका नहीं तो फिर उसका जब बदल गया उसका नाम जो बदल गया ये क्या तो ये है सराई है घट रहेगी ना घट ऐसा होगा नट ऐसा हो सब रहेगा क्योंकि होता जाएगा वही में इनके नाम नाम बदलते जाएंगे पर तो जिसका भी कोई तो रूप है उसका नाम क्या तो है तो उनका कोई रूप, को रूप नहीं है इसलिए उनका कोई नाम भी नहीं लेकिन नाम हजारों नाम सात नाम भगवान गए तो ये सात नाम वही भगवान सर्व साकार रूप में होकर व्यवहार जगट में अवकार इत्यादि के रूप में उसके नाम हो गए भगवान के जो लक्षण है भविष्य के नाम हो गए जैसे ऊपर प्रति अन्य अनंत तो हे भगवान आपका नाम अनंत है अनंत भगवान तो भगवान का अनंत नाम क्या है क्योंकि भगवान अनंत भगवान का लक्षण है हमारे समझ में समझाने के लिए उसके नाम भी हो अनंत इसलिए नाम, नाम अनिल अनाम निरंजन निरंजन मन माया रहे तो निर्कार हो शुद्ध पवित्र आज का स्वरूप है सर्व सर्वगत आप सर्व है मन सब कुछ आकर ही है आपके तिर कहीं कुछ नहीं आगह एक जगह हो क्या कुछ नहीं आप ही हो जगत हो तो सब कुछ आकर और सर्वगत और सर्व भी हो आप सारी जगत में आप व्याप्त भी हो और सर्व उराले और सबके हृदय में भी पास करने वाले उर आलय हृदय रूपी आलय में सबके हृदय में भी करने वाले और रससे सदा हम कहू परिपालय सर्वरालय बस सबके हृदय में आ साथ करते हो और सदा हम कह परिपालय ये भगवान तो सदा हमारी रक्षा करते रहे हमारी ऊपर आपकी कृपा बनी रहे हमारी रक्षा करें ये भगवान से दंड विपति भंड विभंजय दंग दंड का भंजय विपति भंजय अव इन चीजों का अपनाश करो अब कहते हमारी रक्षा करो कैसे रक्षा करेंगे कहते द्वंद विभंगे हमारे द्वंद को आप दूर कर दो तो हमारी रक्षा हो जाएगी द्वंद हमको खाए जा रहे हैं ये द्विंद क्या है प्राग देश कर्म पाप होने सुख दुख ये सब जन्म है गीता में भगवान ने द्वंद की परिभाषा दी तो कहा सुख दुख ही दूंगे तो कहते है कि ये द्वंदे इनको नाश करो विपत्ति जिंगे जो विपत्ति है उसको बुद्धु हमारी करो भविगंगे संसार के जो बंधन है कर्मचक्र का बंधन है उससे भी हमारा छुटकारा करो इसी में हमारी रक्षा है परिपालन तभी हमारा होगा और हृदय बस राम काम गंगे और ये भगवान आप हमारे सदा हृदय में बास करते रहो और हृदय में हमारे जो काम मत इत्यादि में साक्षर बस हैं इनका सबका विनाश कर दो काम और मत कामना और मध ये सब में साक्षर है किसी प्रकार के अन्य अन्य विकार भी है इनका गंगे मैं इनका विनाश कर करिए इनका सब का विनाश करके हमारे चित्त को शांत विश्राम प्रदान करिए और आप वही बात करिए तो कहते हैं परमानंद कृपायतन है। कि परमानंद आनंद स्वरूप हे भगवान आप परमानंद है मा आनंद परमानंद स्वरूप कृपायतन कृपा के आयतन है मैं आप कृपाही करने वाले हैं आप कृपाही करना जानते हैं कहीं किसी का जो है कृपा कहते तो अकृपा तो कर ही नहीं सकते भगवान की एक मजबूरी है जो करेंगे तो कृपा ही करेंगे रावण को मार दिया था समझेंगे तो रावण को सीता नहीं की लेकिन सावधानी से पता चलेगा कि रावण पर जितनी कृपा करी शायद किसी दिन की है रावण मरा तो भगवान के मुंह में समा गया भगवत भाव परमात्मा भाव प्राप्त हो ऐसी कृपा भगवान ने कहते हैं भगवान को अगर शिशी को मारते हैं तो भी कृपा आप ऊपर चले गए पहले ही मार नहीं अगर भगवान सब कुछ हरण कर रहे हैं भागवत माता जब भगवान कृपा करते हैं उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं तो सब कुछ का हरण कर लिया अरे उसके संसार का कर लिया उसके बंधनों का कर लिया उसके राजवेश आदि का हरण कर लिया उसकी आसक्तियों का कर लिया तो कर लिया तो अच्छा कर लिया हरण कर लिया तो कल्याणकारी हरण कर लिया कोई रसत थोड़ी कि उसको के जैसे चोर हरण कर लेता धन संपत्ति नहीं कर दिया भगवान ने हृदय कल्याण के लिए कृपा धन और मन परिपूर्ण काम और है कहते हैं कि आप जो मन में सदा बास करो हमारे और परिपूर्ण काम आप पूर्ण नाम है परिपूर्ण काम मन हे पूर्ण काम भगवन आप हमारे मन में बास करो हमारे हृदय में बास करो और प्रेम भगतियान पायनी हमें श्रीराम और ये श्रीराम हम आपसे बरदान यही चाहते हैं कि आप हमें अन्नपाई भक्ति दें और प्रेम भक्ति दें प्रेम भक्ति माने वो भक्ति जो प्रेमस्वरूपता है जो भगवान में परम प्रेम हो ऐसी भक्ति दीजिए और वो भक्ति दीजिए जो तो प्रेम सदा बनाई रहे वो कभी भी मिटे नहीं अन्नपाय शब्द के तद ग्रंथ अन्पायी के माने अविनाशी शाश्वत अपाएंगी तो वो जो कभी न हो